गीता भाष्य अध्याय श्रीमद्भगवीता ओम अठारा एव गीता शास्त्रश्य अर्थाह अस्मिन अध्याये सर्वच वेदार्थो वक्तव्य इति उपसृत्य सर्वेद वक्त्यव अध्याय आरभ्य इस अध्याय में समस्त गीता शास्त्र का आशय और वेदों का संपूर्ण तात्पर्य इकट्ठा करके कहना है इस अभिप्राय से यह अठारह अध्याय आरंभ किया जाता है सर्वु ही अतीस उक्तः अर्थः अर्थ अध्याये अवगम्य अर्जुन तो सन्यास त्याग शो एवं विशेषः भुभुत्सु उच अर्जुन उवाच इस अध्याय में पहले के सभी अध्यायों में कहा हुआ अभिप्राय मिलता है तथापि अर्जुन केवल सन्यास और त्याग इन दो शब्दों के अर्थों का भेद जानने की इच्छा से ही प्रश्न करता है अर्जुन बोला सन्यासस्य महाभाहो तत्व इच्छा विभेद ग से चुषिकेशन्यास्य संयासशब्दे महाबाहो तम तत्व याम्यमक्षा वेदि इति एतद् सेशिकेश पृथक इतरेतर विभागत केसनीसूदन हे महाबाहो हे ऋषिकेश हे केशनीसूदन में संन्यास का अर्थात सन्यास शब्द के अर्थ का और त्याग का अर्थात त्याग शब्द के अर्थ का तत्व यथार्थ स्वरूप अलग अलग विभाग पूर्वक जानना चाहता हूँ केशनामा हयछद्या असुरशूतवा भगवान वासुदेव तेन तन्नाम संबोधते अर्जुन भगवान वासुदेव ने छल से घोड़े का रूप धारण करने वाले केशी नामक असुर को मारा था इसलिए वे उस केसिनीसूदन नाम से अर्जुन द्वारा संबोधित किए गए हैं तत्र तत्र तदिष्टौ सन्यास त्याग शब्द न विलुठिताथ पूर्वेशु अध्यायु अतः अर्जुनाय पृष्ठवते तर्ण निर्णय पहले अध्यायों में जिनका जगह जगह निर्देश किया गया है वे सन्यास और त्याग दोनों शब्द इस तार्थ युक्त नहीं है इसलिए उनका स्पष्ट इस अर्थ जानने की इच्छा से पूछने वाले अर्जुन को उनका निर्णय सुनाने के लिए श्री भगवान बोले काम्याण न्या संस कवज विदु परित्यागम विचक्षण काम्याधादीना कर्मण न्या प्राप्तस्य संसशबदाथमुय कवयः पंडिताः केचित् विदुरा विजानती कितने ही बुद्धिमान पंडित लोग अश्वेधादि सकाम कर्मों के त्याग को सन्यास समझते हैं अर्थात कर्तव्य रूप से प्राप्त शास्त्र विहित सकाम कर्मों के न करने को सन्यास शब्द का अर्थ समझते हैं नित्य नैमित्तिका अनुष्ठीयम सर्वकर्माण आत्मसंबंधितया प्राप्त से फल से परित्याग सर्वकर्म फलत्याग तम प्राहु कथयी त्याग त्याग शब्दाथ विचक्षणा पंडिता कुछ विचक्षण पंडित जन अनुष्ठान किए जाने वाले नित्य संपूर्ण कर्मों के अपने से संबंध रखने वाले फल का परित्याग करना रूप जो सर्वकर्म त्याग है उसे ही त्याग कहते हैं अर्थात त्याग शब्द का वे ऐसा अभिप्राय बतलाते हैं यदि काम्य काम्यकर्म पर फलित फल फलपरितागो वर्थो वक्तव्य अगम संसत्याग शब्दों एक अर्थ न घटपट शब्द इव जाभूता कहने का अभिप्राय चाहे काम्य कर्मों का स्वरूप से त्याग करना हो और चाहे समस्त कर्मों का फल छोड़ना ही हो सभी प्रकार से संन्यास और त्याग इन दोनों शब्दों का अर्थ तो एकमात्र त्याग ही है ये दोनों शब्द घड़ा और वस्त्र आदि शब्दों की भांति भिन्न जातीय अर्थ के बोधक नहीं है ननो नित्य नवैत्तिका कर्मणाम फलम एवं नास्ती इति आहु उच्चते कथम उच्यते तम फलत्याग था बंध्याया पुत्र्याग है पूर्वपक्ष जब ऐसा कहा जाता है कि नित्य और नियमित कर्मों का तो फल ही नहीं होता फिर यहाँ बंध्या के पुत्र त्याग की भांति उनके फल का त्याग करने के लिए कैसे कहा जाता है न एष दोषः दोषा अपि कर्मण भगवता फलव इष्टवात वक्षति ही भगवान भगवा अनिष्टिष्टम न तो संसिना चन्यासीना केवल कर्मफलासबंध दर्शयन असन्यासीनाकर्मफल प्राप्ति प्रेत्य दर्शयती उत्तरपक्ष नि्यकर्मों का भी फल होता है यह बात भगवान को इष्ट है इसलिए यह दोष नहीं है क्योंकि भगवान स्वयं कहेंगे कि मरने के बाद कर्मों का अच्छा बुरा और मिला हुआ फल असन्यासियों को होता है असन्यासियों को नहीं सन्यासियों को नहीं इस प्रकार वहाँ केवल सन्यासियों के लिए कर्म फल की अभाव दिखाकर असन्यासियों के लिए कर्म फल का प्राप्ति अवश्यम्भावी दिखाएंगे त्याद्यम दो के कर्म प्राहुर्मनीषिण यज्ञदान परे त्याज्यम यज्ञन तपकर्म न्याज्य चापर त्याज त्यक्त दोषवत्षा अस्तवत्म तक बंधेतुवाद अथवा दोषो यथा त्यज्यते तथा त्याज्यम इति एके त्याज्यहु वनिषिण पंडिता सांक्षादि दृष्टिम आश्रिता अधिकृता नाम कर्मिणाम अपी इति कितने ही सांख्यादि मतावलंबी पंडित जन कहते हैं कि जिसमें दोष हो वह दोषवत है वह क्या है कि बंधन के हेतु होने के कारण सभी कर्म दोषयुक्त हैं इसलिए कर्म करने वाले कर्माधिकारी मनुष्यों के लिए भी व्यज्य हैं अथवा जैसे राग द्वेष आदि दोष त्यागे जाते हैं वैसे ही समस्त कर्म भी त्याज्य हैं तत्र एव यज्ञ दान कर्म न त्याज्य अपरे इसी विषय में दूसरे विद्वान कहते हैं कि यज्ञ दान और तप्रूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं हैं एव अधिकृताना अपेक्षा अपेक्षते विकल्पा न तो ज्ञाननिष्ठान व्युत्थायन संयासीन अपेक्षा ये सब विकल्प कर्म करने वाले कर्माधिकारियों को लक्ष्य करके ही किए गए हैं समस्त भोगों से विरक्त ज्ञाननिष्ठ सन्यासियों को लक्ष्य करके नहीं ज्ञान निष्ठा मया पुरा प्रोक्ता इति कर्माधिकारादृता येन तान प्रति चिंता अभिप्राय यह कि सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग के द्वारा मैं पहले कह चुका हूं। इस प्रकार जो सन्यासी कर्माधिकार से अलग कर दिए गए हैं उनके विषय में यहां कोई विचार नहीं करना है न कर्मयोगे नोगिनाम अधिकृता पूर्व विभक्तनिष्ठा अभी यह सर्वशास्त्रोपसंहार प्रकरण यथा विचार्य तथा सांख्या अभी ज्ञान निष्ठा विचार्यनताम इति पूर्व कर्मयोगियों की निष्ठा कर्मयोग से कही गई है इस कथन से जिनके निष्ठा का विभाग पहले किया जा चुका है उन कर्माधिकारियों के संबंध में जिस प्रकार यहाँ गीता शास्त्र के उपसंहार प्रकरण में फिर विचार किया जाता है वैसे ही सांख्य निष्ठा वाले सन्यासियों के विषय में भी तो किया जाना उचित ही है न नेशा मोह दुख निमित्त्यागापत्ते उत्तरपक्ष नहीं क्योंकि उनका त्याग मोह या दुख के निमित्त से होने वाला नहीं हो सकता न काय क्लेशनता दुखा सांख्या सांख्या आत्मनि धर्मत्प्रेण एव दर्शित अतः तेन काय क्लेस दुख भयात कर्म प्रदीप परित्यजंती भगवान ने क्षेत्राध्याय में इच्छा और द्वेष आदि को शरीर के ही धर्म बतलाया है इसलिए सांख्यनिष्ठ संयासी शारीरिक पीड़ा के निमित्त से होने वाले दुखों को आत्मा में नहीं देखते अतः वे शारीरिक क्लेशजन्य दुख के भय से कर्म नहीं छोड़ते न अपी ते कर्माणी आत्मनि पश्य कर्म मोहात् परेयु तथा वे आत्मा में कर्मों का अस्तित्व भी नहीं देखते जिससे कि उनके द्वारा मोह से नियत कर्मों का परित्याग किया जा सकता हो गुणानाम कर्म न एवं किंचित करो तन्यास संयसंती सर्वकर्माणि मनसा संयस इत्यादि तत्विद सन्यास प्रकार उक्तः। सारे कर्म गुणों के हैं मैं कुछ भी नहीं करता ऐसा समझकर ही वे कर्म सन्यास करते हैं क्योंकि सब कर्मों को मन से त्याग कर इत्यादि वाक्यों द्वारा तत्वज्ञानियों के सन्यास का प्रकार ऐसा ही बतलाया गया है तस्मा ये अन्य अधिकृता कर्मणी अनात्मविदो यशा च मोहात्ग संभवती कायक्लेशभ ते एव तामसाह त्यागिनो राजसाह च इति राजसा चंदते कर्मिण अनात्मज्ञा कर्मफलत्यागस्तु अतः जो अन्य आत्मज्ञान रहित कर्माधिकारी मनुष्य हैं जिनके द्वारा मोह मोहपूर्वक या शारीरिक क्लेश के भय से कर्मों का त्याग किया जाना संभव है वे ही तामस और राजस त्यागी हैं ऐसा कहकर आत्मज्ञान रहित कर्माकारियों के कर्म त्याग की स्तुति करने के लिए उन राजस्थामस उनमियों की निंदा की जाती है सर्वरंभपरितागी मौनीसंतुष्टो ये कचिद अने के स्थिर मति गुणातीतलक्षण च परमसीनो विशेष तत्वा वक्षति ची पा निष्ठा तस्मा ज्ञानिष्ठा संन्यासिन न यह विवक्षिता क्योंकि सर्वारंभ परित्यागी मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेहता स्थिरमती इत्यादि विशेषणों से बारहवें अध्याय में और गुणातीत के लक्षण में भी यथार्थ सन्यासी को पृथक करके कहा गया है तथा ज्ञान की जो परानिष्ठा है इस प्रकरण में भी यही बात कहेंगे इसलिए यहाँ यह विवेचन ज्ञान निष्ठ संन्यासियों के विषय में नहीं है कर्म फल त्याग एवं सात्विकवन गुणेन तामसवाद्यपेक्षाया संयास उच्चते न मुख्य त्याग रूप रूपसन्यास ही सात्विकता रूप गुण से युक्त होने के कारण यहाँ तामस राजस त्याग की अपेक्षा गौर रूप से संन्यास कहा जाता है यह सात्विक त्याग सर्व कर्म संन्यास रूप मुख्य संन्यास नहीं है सर्व कर्म सर्वकर्म संयासंभवे च न इति हेतु वचनाद मुख्य एव इति चेत पूर्वपक्ष न ही देह भृता इत्यादि हेतुयुक्त कथन से यह पाया जाता है कि स्वरूप से सर्व कर्मों का संन्यास असंभव है अतः कर्म फल त्याग ही मुख्य संन्यास है न हेतु नेेतुचन सेतुवाद यथा त्यागा इति कर्मफल एव यथोक्ता अर्जुनम् त्यागारनम कर्मफलत्यागस्तुति यथोक्तानेकपक्षा शक्तिम्त अर्जुनमतिनाथ इति कर्मफल शक्यं कर्मफल्यागस्तु वचनम् उत्तर यह कहना ठीक नहीं क्योंकि यह हेतुयुक्त कथन कर्मफल त्याग की स्तुति के लिए है जिस प्रकार पूर्वोक्त अनेक साधनों का अनुष्ठान करने में असमर्थ और आत्मज्ञान रहित अर्जुन के लिए विहित होने के कारण त्यागा छांतिर यह कहना त्याग की स्तुति मात्र है वैसे ही न ही देह यह कहना भी कर्मफलत्याग की स्तुति के लिए ही है नर्वकर्माणी मनसा सं्यस्य एव कुर न कार्यन आस्ते इति अस्य पक्षस्य अपवाद केनचि दर्शेत शक्य क्योंकि जब कर्मों को मन से छोड़कर कर न करता हुआ और न कराता हुआ रहता है इस पक्ष का अपवाद किसी के द्वारा भी दिखलाया जाना संभव नहीं है तस्मात् कर्मणि अधिकृतान प्रति एव ऐसा सन्यास त्याग संन्यासत्याग विकल ये तो परशिन सांख्या ज्ञाननिष्ठाया सर्वकर्म संयासलक्षणायां अो न अन्यत्र इति अत्र ने विकंग यस और त्याग संबंधी विकल्प कर्माधिकारियों के विषय में ही है जो यथार्थ ज्ञानी सांख्ययोगी हैं उनका केवल सर्वकर्म रूप ज्ञान निष्ठा में ही अधिकार है अन्यत्र नहीं अतः वे विकल्प के पात्र नहीं हैं तथा उपवादित अस्मा ही इति अस्मिन् प्रदेशे तृतीयादौ च यही सिद्धांत हमने वेदाविनाशनम इस श्लोक की व्याख्या में और तीसरे अध्याय के आरंभ में सिद्ध किया है